भागवत कथा दसम स्कंध उत्तरार्ध यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिषपाल यह सब देख सुन रहा था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 इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं इसलिए सदसस्पतियों आप लोग बालक सहदेव की बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है यहां बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप-तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परमर्षि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है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 वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं परीक्षित सच पूछो तो शिष्यपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ हुआ पर ध्यान नहीं देता वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया परंतु सभा सदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिष्यपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए परीक्षित जो भगवान की या भगवत भगवतपरायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता वह अपने शुभ कर्मों से चुत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है परीक्षित अब शिष्यपाल को मार डालने के लिए पांडव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 लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशपाल का सिर छूरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया शिशपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए जैसे आकाश से गिरा हुआ लोग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 मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है शिष्यपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपूर्वक यज्ञांत स्नान और अवृत स्नान किया परीक्षित इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसुयज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे इसके बाद राजा युधिष्ठिर को इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की परीक्षित मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सातवें सुना चुका हूँ बार बार जन्म लेना पड़ा था महाराज युधिष्ठिर राजस्वय स्नान करने के बाद ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभावान होने लगे राजा युधिष्ठिर ने देवता मनुष्य और आकाशचार्यों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए परीक्षित सब तो सुखी हुए परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था परिच्छेद जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिषपालवध जरासंधवध वंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा वह समस्त पापों से छूट जाएगा